कि के सिद्धि लाभ के पश्चात नारद को एक चीटी देखकर अचानक दया हो आई वे सोचने लगे देखो तो मुझे कितने जन्मों की तपस्या के पश्चात सिद्धि लाभ हुआ है और इस चीटी को तो मनुष्य बनने में ही बहुत देर है दया के वशीभूत हो उन्होंने चीटी को आशीर्वाद दिया जा मुक्त हो जा मुक्त हो जा शीघ्र ही वह चीटी पशु पक्षी आदि विभिन्न प्राणियों की देह धारण करके अंत में मनुष्य हुई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 वह साधन करे तो स्वयं ही अपनी मुक्ति कर पाएगा उसके बार बार इस प्रकार कहने पर तुम मानो तंग आकर उसकी छाती तथा गर्दन का स्पर्श कर कुछ कहने लगी और यही कहती रही इसको यदि मैं अभी कुछ कर दूं तो फिर मैं बचूंगी नहीं मेरा शरीर नहीं टिकेगा इतने में स्वप्न टूट गया अच्छा शरीर धारण करने से क्या शक्ति थीमाबद्ध हो जाती है माँ मा, यह होता है किसी किसी व्यक्ति से परेशान करने से ऐसी तंग आ जाती हूँ कि कई बार लगता है यह शरीर तो जाएगा ही तब चला जाए ना उसे अभी ही मुक्ति दे दूँ मैं माँ ईश्वर दर्शन का तात्पर्य ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति है या और कुछ माँ ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति के अतिरिक्त और क्या और नहीं तो क्या दोषिंग निकलेंगे मैं इन लोगों का यहाँ के बहुत से भक्तों का भगवत दर्शन से तात्पर्य दूसरा है उन्हें आँखों से देखना उनसे बातचीत करना माँ बस यही रट है पिता के दर्शन कराओ पिता के दर्शन कराओ वे ठाकुर ऐसे किसी के पिता नहीं हैं गुरुकर्ता और पिता इन तीन संबोधनों से मानो उनके शरीर में कांटे चूभ जाते थे कितने ऋषि मुनि युग युगान्तर तक तपस्या करके भी पा नहीं सके और इधर देखो तो न साधन है न तपस्या बस रट लगा रखी है अभी ही दर्शन करा दो मुझसे यह सब होगा नहीं उन्होंने ठाकुर किसको दर्शन कराया है बोलो तो मैं अच्छा माँ कोई चाहता है पर पाता नहीं और कोई चाहता नहीं है उसे वे देते हैं इसका क्या अर्थ है माँ ईश्वर बालक स्वभाव के हैं तो कोई चाहता है उसे वे देते हैं नहीं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 समय इन सबकी आवश्यकता को स्वीकार करता हूँ पर यदि सचमुच ही ईश्वर नितान्त अपने हुए तब क्या वे इच्छा मात्र से ही दर्शन नहीं दे सकते माँ सही बात है पर जिस तरह तुमने इस सूक्ष्म वस्तु को समझा है वैसा और किसने समझा है सब लोग कुछ करना चाहिए ऐसा सोच कर किए जाते हैं ईश्वर को भला किसने कितने लोग चाहते हैं मैं मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि बेटे को यदि अपनी माँ का स्नेह प्यार न मिले तो वह माँ को भी माँ कहकर नहीं जानेगा माँ ठीक कहते हो देखे बिना प्रेम भला आए कहाँ से तुम्हारे साथ वह भेंट हुई तब तो तुमने जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे